तेज़ तेज लक्षण तेज का क्या लक्षण है और फिर कितने भेद हैं? लक्षण बता रहे आ, जो द्रवि है उसका नाम तेज विदम कक्षमित्य रूपम शरेंद्र विषय भेदात विशेष तो तेज है, दो प्रकार, नितेज एकज परमा नित्य तेज है और परमाणु स्वरूप वाला और अनित्य तेज इतने भी कार्यूपा फिर भी उस कार्यूपा तो रहे हैं। से। शरीर कहा प्रसिद्ध है शरीर हम आदित्य लोग प्रसिद्ध हम कहे शरीर जो है आदित्य लोग अग्नि लोक में ही प्रसिद्ध है यहाँ पृथ्वी लोक में उसकी प्रसिद्धि नहीं इंद्रियम रूप ग्रासम चक्षु इंद्रिय कौन है इंद्रिय रूप मात्र कहाता है वो कृष्ण ताराग्रवर्ती कृष्ण ताराग्रवर्ती यहां भी बड़ा ध्यान रखना है आप ये है आंग के पुतला है पुतले में गोल सा काला सा पिंड दिख है काला सा है उस काले के बीच में एक तारे के समान नक्षत्र के समान चमकता है उस चमक छेद है वहां पर वास्तव से किरण निकल रहे हैं तारे है बाहर से। उस छेद के भाग में जाओ वहां पर पिंड दिख है उस छेद के अंदर आप डॉक्टरों के पास जाओगे ना वो वही खोलते हैं और उसके अंदर एक पिंड फिट करते हैं और छेद के अंदर वो डालते हैं एक पिन से अंदर घुस जाते है और खेर के अंदर जाके वहां का आंख के अंदर ब्लड प्रेशर कितना है आंख का ब्लड प्रेशर केवल आप लोगों के साथ कभी तो है, नहीं पता है। थे बार लग रहा थे। अंदर गुसरा है, है? आंख तो रोकता है ना कोई चीज अंदर जाने से देख रहे होगा आंख बंद करो देखो मत अरे ये तो देख रहा है मैंने इसको बंद कर दिया क्या फायदा ये तुमने नहीं खोल रखता है और देख ही रहा है उसको और अंदर आ रहा है घर कभी कुछ नहीं होगा चिंता मत करो। हल्का टच किया हल्का से अंदर जाता है पता तो नहीं लगता है, कि है, ही है वो वैसे वो, वो सुई बना रखते हैं वो छेद को स्पर्श नहीं करता छेद से वो बढ़ता है इतनी महंगी सूचे तो के पीछ में खड़ा रहता है इधर छूता नहीं जरूर ऐसा सच कर रखते और वो उसके घर नप जाती है कितना है आंख तो वो छेद है उसके भाग में जा, जहां से रोशनी निकल रही है, वो जो जगह है वहां आपका चक्ष वो आगे पीछे हो जाता है वो भी एक मांस में अंदर है वो वो कई मांस सूझ गया तो आगे आ गया मास पतला हो गया तो पीछे चल तो आगे आंखों में चश्मा लगना आगे आगे तो कहेंगे भाई तुम दूर का दिखता नहीं अंदर घुस गया तो कहेंगे उसी हिसाब से लगा दिए कंप्यूटर अपने आप बता रहे कितना ना कितना है फिर भी डॉक्टर को संशय होता है तो कंप्यूटर धोका दे रही नंबर ठीक है फिर दो बार हम बैठो यहाँ वही नंबर वाला ग्लास डालेगा फिर पढ़वाएगा आप ठीक पढ़ लेते ठीक है अब घर कंप्यूटर धोखा नहीं दिया है ठीक है कंप्यूटर भी गड़बड़ कर देता कई बार उसी से वो अनुमान से निश्चय करते कितना आगे पीछे है आपको कौन से नंबर का कांच पहनना है निर्णय लेते है। वो कृष्ण ताराग्रवर्ती विषय चत्रो विषय का फिर विभाजन करके चार भाग करके समझा रहे भौम का, बेदात। भौम से का भौम दिव उदरियजा भौम दिव्य उदरियव मात्र भौम ने भूमि भूमि थी भौम मे पृथ्वी मात्र ईंधन जहाँ ऐसा पार्थिव माने लकड़ी वगैरा केवल पार्थिव पेपर वगैरह जला देते हैं आप केवल पार्थिव उसको भौम तेज कहते हैं भौमम लकड़ी जो जलता हुआ अप दिव्यं दिव्यं अब इंदनम्। अब है दिव्यम इति विद्युदादि। इत्यते दिवी भवम दिव्यम दिव्यम, दूलोक में जो है क्षमा कर बिजली विद्युत आदि और परिणाम जो सट रसो में विभक्त हो रहा है तो सब में में विभक्त होकर का शरीर लग रहा है उसके जो कारणी जो तेज आपके पेट के अंदर रहता है वैश्वान अग्नि बोलते हैं ना भगवान ने कहा कि वैश्वान अग्नि बनकर मैं सबको तो पचारा सारे चीज को तो पचा वैश्वर भूतवाधम वो जो वैश्वा रखनी है उसी का नाम उदरिय तेज है औदरियम उदरियम ये सब का प्रत्येक होगा रूप उदरियेज आगर्जम सुवर्ण आदि आकर, आकर खान में होने वाले खनन के द्वारा जमीन के अंदर खोज निकाला हुआ जो होता है उनको कहते सुवर्ण आदि सोना चांदी ये सब को लेना और सब तेज पदार्थों का नाम जो है वो भी विषय है तेज के तेजस विषय उनको माना गया क्योंकि ऐसा चित्रता है सोना का कोई भस्म नहीं बना सकते चला करके सोने को भस्म नहीं किया जाता जितना भी आग दो उबलते रहेगा उबलते रहेगा लेकिन रहे भस्म नहीं तो भस्म बना दे ऐसे थे बहुत ही विचित्र तरीके से बना मेढ लगता पेशाब मेढक होता है ना उसको तो हाथ में लो गरम कर हो जाता है इतने में पिशाब कर दे वो जो पेशाब होता है उसको सोने में डाल दो सोना भस्म हो जाए काला पाउडर बन जाए ऐसा विचित्र भगवान लीला है तो ये विचित्रता सोने का तो सोना आग से भस्म नहीं हो रहा है ना किसी को तेजस करते कि जलाधुविव्यापी तो में थोड़ा उसके में जाएंगे इसके लिए लक्षण उसको क्यों करेंगे आप कुछ बोल रहे स्पर्शवत तेज इतना ही लक्षण बनाते हो में जो वाला हो है, अनुष्ठा वायु भी है पृथ्वी है, उनमें उष्ण, ये शब्द अनुष्ठा उत्तम कालाय आकांक्षा वारण आय केवल उष्णम गाय लोगेना स्पर्श नहीं लोगे तो आकांक्षा बनी रहेगी उष्णम पर स्पर्शोत्तम कहना चाहिए उष्णुस्पर्श देने के बावजूद भी में हो रहा है, जगता संबंध सारा जगत का आश्रय काल उपर्श रूपी जगदान्तरवर्ती है समवाय समय से आप आश्रय नहीं ले सकते कालादिव्या इंद्रियतम इंद्र लक्षण कर दो तो घ्राणादि में वो भी इंद्रिया है रूप ग्राहक हम कह दोगे घृणाधिव्या नहीं होगा तो घ्रहण आदि क्या है रूप के ग्राहक गंगा अधिक्रहण करते हैं इसी इतने ही कह दोगे तो क्या तो? होगा तो सन्निकर्ष भी है वो सन्निकर्ष में भी व्याप्ति हो जाएगी उसका वारण करने के लिए क्या करना चाहिए इंद्रियोत्तम विशेषण बना इंद्रियत रूप ग्राहक तो चक्षु का लक्षण सही बन जाता है भेदा की प्रथम प्रत्येकों को भी संबंधित है भेदात जो कहा था शरीर विषय भेदात उसको प्रत्येक साथ जोड़ो शरीर भेदात इंद्री भेदात और विषय भेदात आधिपदेना आगे क्या लिखा है एक लाइन पूरा छपा ही नहीं है बीच में एक लाइन छपा नहीं है लिखो ख्योता गेज प्रकृतें परिग्रह आदि प देने के बाद में पूरी एक लाइन नहीं है वहां क्या लिखना है आपने गत गेज प्रभृते परिग्रह श्राम चंद्रादिनां चंद्रादिनां पिग्रह उसके बाद तेतीज आप पुस्तक में है प्रवृत्य है आदि से क्या लेना है से आदिपति से भौमम में आदिपति क्या लेना है खद्योत खद्योत किस हैं? हाँ रात में जो उठता है कीड़ा जुगनू। जो जुगनू नहीं उड़ता रात में वो तो पंख खोलता है तो क्या होता है ऐसे नीचे से लाइट आता है पंख खोलता है उड़ता है लाइट पंख बंद कर तो लाइट बंद फिर खोला फिर लाइट फिर बंद उड़ते रहता बंद आप देखते हैं रात्रि हाँ उसके भी होते हैं लेकिन इस इसमें ज्यादा खद्योश्ध इसमें रूढ़ जुगनू उसका जो तेज है उसका जो प्रकाश निकल रहा है वो भौम है ठीक वास्तव में है क्या उस कीड़े का शौच में ऐसी चित्रता, ऐसे पार्थिव पदार्थ है जिसे प्रकाश जो लाइट है वो भी उसमें चमकने लगता है, जाता है उसको क्या करते हैं, एक बुआ पक्षी होता है जो घर बनाते है, बना लंबा देखा है वो तो अंदर एक कमरे बनाते हैं कंपार्टमेंट क्या कर उसको पकड़ेगा इसे पंख तोड़ देगा पंख तोड़े फिट कर देगा वो सब कमरों में लाइट लाइट हो है कमरे के अंदर बिना बिजली का लाइटिंग कर लेता है वो भगवान ने बुद्धि दिया देखो उसे प्रकाश दिया इसका जो कहा उठा के ला पंख तोड़ के फिट कर देगा सब बुद्धि देखो कैसे जोड़ रखा है उसकी बड़ी चित्रता है राजा का कमरा ये रहेगा जो फिर छोटा बच्चा नीचे और जो नीचे और होता है पाइप जैसे सब सब वो का खड़ा रहता था। तो तोड़ के देखो तो पता तो बनाते तो है परिग्रह और विद्युत आदि में जो आदि से व्याग्रह कर रहा सूर्य चंद्र ग्रह ये के सारे क्या है में रहने वाले थी। अन्ना है, से का खाया वर्त में नहीं लेना भुक्त क्या है अन्ना और पीतस से जला दे सभी का जल से परिणाम हो जीर्णता जल का परिणाम क्या है उसमें जीर्ण होना नहीं हो तो क्या कहते हैं अजीर्ण हो गया आज जो है आया पिया भंडारा अजीर्ण हो गया अबे गो क्या करना पड़ेगा अजमोला खाओ <laughs> <laughs> <laughs> अजमोला खाते कुछ न कुछ, कुछ, कुछ खाते क्या करे पाचक पाचक हरड़ खाएंगे अने अनेकों चीज बना कोई आंवला चूसता है कोई हरड़ को चूसता है कुछ न कुछ कहे हजम हो और योगी क्या कर रहे करते अजीर्ण हो गया कहते तो पाप काम था। से नहीं पछाना है पानी उल्टी करके निकाल देते नौ खराब करने का अंदर उतारेंगे तो दिमाग को खराब कर देगा तो निकाल ही देता है उल्टी करके निकाल। अब कुत्ता तो ऐसा देखा बेकार है अजीर्ण वस्तु उल्टी कर तो उसी को खा देशी तो उसका नाम है संस्कृत में उल्टी करके खाने वाला पोषण चित्र संसार अच्छा जीर्णता है हम्म परिणाम कर दिया है, तो है अंदर का हो व्यवहार होता है मंद आगने के लिए सब दवाई खाइये दीप्त अग्नि ठंडा करने सब दवाई खाइये सब खिलाते दिलाते तेज करने के लिए भी खाना है और तेज हो घटाने के लिए भी खाना पड़ता है बड़ा समस्या ज्यादा हो तो मुसीबत राशन ज्यादा खर्च होएगा, कम हो तो मुझे आदमी कमजोर हो जाएगा हिसाब से खाना पड़ोस तो भगवान का राशन कितना खाना चाहिए वो तो उसको कम थाएगा। तो और एक साथ ज्यादा खा लोगे तो जल्दी छोड़ के जाना पड़ेगा कि ज्यादा राशन खा लेना यहाँ का खाना पानी खत्म तुम्हारा कोटा खत्म हो गया कोटा खत्म हो गया तो जाओ जाना पड़ेगा यहाँ से कम कम खाएंगे तो लंबा दिन तक रहना पड़ेगा मौका मिलेगा इसमें कोटा पुराने रहना पड़ेगा ना कहा जाओ ते? कोटा पूरा होने से रहना है तो जल्दी जाना यहां से तो बार खाना शुरू कर दो कोटा खत्म जल्दी तो जल्दी जाओ आकर स्वर्ण आदि इसका प्रत्येक स्वर्ण आदि आगे नजदारी परिग्रह रजदारी विरण करना चाहिए कार अनुम ते तेज आदर्श करेज प्रकाशतिन पार्थिव चलो उदर्य तदे आहुमय अतका प्रमाण तेज मन क्या प्रमाण सुवर्ण पार्थिव बड़ा कठोर का न कैसे उसको तैजस बोल दिया देखे पार्थिव लगा है कहते हैं स्वर्णम तेजस है। अनुमान कर रहे स्वर्णम पाक्ष प्रतिबंध है प्रतिबंध कौन है ये बंडापद ये जब प्रतिबंधक है प्रतिबंध ना हो गए तो जितने भी आग लगाओ हजार दो तो हजार तीन हजार पांच हजार दस हजार डिग्री टेम्परेचर भट्टी में डाल दो पचास हजार डिग्री टेम्परेचर में भी सोना जलेगा उबलते रहेगा और ठंडा हो जाएगा जो आकार में उसी आकार वाला हो जाएगा लेकिन उड़ नहीं जाएगा पानी से बास्प हो जाए या राख हो जाए जल करके उच्छेद नहीं होगा उसका वह हैं अत्यंत अनिल संयोग 50,000 डिग्री टेम्परेचर बना दो भट्टी अत्यंत अनिल संयोग नहीं होता ऐसा द्रव द्रवी है वो पिघला हुआ द्रव पिघला हुआ द्रवी विशेष होने से उसको हम तेजस ही मानना चाहिए क्योंकि हम संसार में देख निगढ़ जो कोई भी पार्थिव है घृताली चली जलाली बर्फाली अग्नि का सहयोग करते करते क्या होता है तो तो उड़ जाएंगे, ये तो जाएंगे। उबाद उबाद उड़ जाएंगे, जाएंगे। भस्म हो पानी क्या सब दूध चल जाता है। आज ऐसे ही हो गया हम आए थके थके, थके दूध रख दिया तो दूध को गर्म करना है बोल के रख दिया अब रखे दो मिनट लगेगा दो तीन मिनट बड़ा लंबा गर्म देना लंबा गेट पहुंच गए तो में। सारा दूध जलकर राखो तब ध्यान आया ये द्रव्य है अनुद्य मान सोना होता तो कुछ नहीं होता दूध था, था। तो अनुच्छिद्य मान द्रव्य द्रव्य का उचित मान ध्रुवत्व जो ऐसा अप्रतिम प्रतिबंध के न पर अत्यंत अनिग्न से होने पर भी उचित मान नहीं आया नहीं तो तेजस्वी नहीं है जैसा कि घृता पार्थिव अनुमान सुवर्ण से तेजसत्व सिद्ध है अप्रति स्वर्ण सिद्धि करने में कोई विरोधी तुम्हारे तुम्हारप हेतु नहीं है अच्छा। वायो हो किम लक्षण कति चेदा वायु का क्या लक्षण है और उसे कितने भेद है रूप रित स्पर्शवायु सद्विविधा नित्यो निपरमाणु नित्या रूप रूपा, भेदा, अन्यूपन शरेंद्र विशेषा शरीर वायुलोक प्रसिद्ध स्पर्शावर्ती सभी वायुः, वायक्षण रूप प्रतियोगिता अभावत्वे सती रूपा भाव रूप रही मतलब क्या रूप प्रतियोगिता अभावत्वे सती स्पर्शवत्तम वायु लक्षण वायु के लक्षण होगा सब विधा दो प्रकार का सीधा है रूप है तो रूप रही, रही स्पष्ट है ना इस बिता व्याख्या करना है नहीं सबको वायु का अनुभव है ही है सबको वायु का अनुभव दो प्रकार के वायु का अनुभव सब कौन से दो अरे जो ले रहे हो और जो छोड़ते हो दोनों मालूम है ना सब नहीं, नहीं मतलब। जो ले रहे हैं मालूम है हम ले रहे हैं वायु हवा ले रहे और जो छोड़ते हैं मालूम हम छोड़ रहे हैं बम फोड़ रहे हैं दोनों तो मालूम सब कुछ वायु के बारे बाकी आम प्राण समान हैं। क्या क्या होता होता होता है, समान होता है, व्यान होता है? उसको मालूम मालूम। नहीं। नहीं ये तो शास्त्र पढ़ते उ दुनिया में दो प्रसिद्ध वायु एक प्राण का पान दो तो सब जानते हैं बीच का तीनों को, को नहीं जानता नित्य नित्य और नित्य परमाणु रूपा नित्य जो है परमाणु रूपा है पूर्वत उसका अनित्य कारित्यूता भेदा जा रहा है कहाँ प्रसिद्ध है वायुओं पर प्रसिद्ध है और कब इंद्रिय इंद्रिय वायु केंद्र कौन है तब उसका लक्षण क्या है इंद्रिय प्रश्न स्पर्श ग्राह रहता है संपूर्ण शरीर में व्याप्त सर्व शरीर वर्धि विषय क्या है वृक्ष कंपन हेतु बहुत जो बायु है, वायु है महावायु के विषय को ले लेना जो वृक्ष के कंपन आदि के प्रति पत्ते के कंपन आदि के प्रति कारणीभूता है और उस विषय में एक और विलक्षण विषय भी है उसके विभाग महावायु है एक अंतर वायु है वायु के शांत संचारी वायु हो प्राण शरीर के भीतर संचरण करने की स्वभाव वाला शरीर अंत संचर शील मदांत संचारी प्रत्यांत शरीर के भीतर ही संचरण करने का स्वभाव है जैसे का जब भी से निकलता है तो निकल कर बाहर कोई महावारी में नहीं जाता जिसे मरने से पहले दूसरे शरीर को पकड़ लेता जलुकान्या है जलुकान्याय बताए जलुकान्याय इस शरीर से निकलने से पहले दूसरे शरीर को पकड़ लेता मन दूसरे को बना लेता इसे क्या होता है अंत में आप बोलते हो देखते रहता है आ? आप भी बोलते रहे मोह जो था ना मुंह छूट गया और कुत्ता बिल्ली जो भी दिख रहा है उसे प्यारा लगता है इतना सुंदर है और उसी में वो उस चला जाता उसी में प्राण उस शरीर में चला गया तब यहाँ ओ हो जब तो यूं देखते रहता है ना कि समझ में आप उसको जो दूसरा चीज ध्यान लग गया और उस शरीर में इसका मोह हो रहा है धीरे धीरे ईश्वर का मोह के उस शरीर से मोह हो पड़ गया तब तक देखते रहो प्राण रहता हुआ उसमें उसके बाद प्राणी शरीर से उस शरीर में चला गया एक क्षण भी शरीर के बिना प्राण नहीं दिखा भूत होनी जो भी है उस वायु शरीर में चला संचित शीलम शर्दान संचारी ऐसे भी, पर भी स्थान रूपी उपाधि अथवा क्रिया रूपी उपाधि को लेकर के प्राणपान संज्ञा लगभते प्राणापान भिन्न संज्ञाओं को प्राप्त कर लेता है परिपत्ति में आइए बताएं वर्णन करेंगे घटाई वारणा विशेषण आकाशे जी वारणा विशेष इतना ही कहो स्पर्शवान वायु हो इतना ही लक्षण कीजिए स्पर्शवान वायु घटावी तो घटा स्पर्श वाले है ना अनुष्ठाशर्श वाला है या आदि से लेना तेज में उपर्श तो वाले में चला जाएगा जल में स्पर्श वाले में चला जाएगा इसी के स्पर्शवान तो वायु कहोगे लक्षण घटावी पृथ्वी तेज और जल में अति जाती हो गए क्या कहा आपने रूपरेतम कभी इतना लक्षण करो रूप रही तक चला गया। आकाश का पदार्थ इनमें किसी में भी कोई रूप नहीं होता है ना सफेद ना काले ना पीला आत्मा होता है क्या आत्मा काला पीला सफेद कहीं वर्णन नहीं आया ना काल काला पीला होता है ना देश काला पीला होता है नहीं। इस दीघा आत्मा मन ये ऐसे द्रव्य है जो रूप रहित है उनमें भी तो आपके निवारण करने के लिए गाना पड़ा स्पर्श तो तो लक्षण कर दोगे अब इनमें कहीं अति व्याप्ति नहीं होगा इंद्रियमित वो तो सब्ज को समझना है लेकिन क्या कालाया स्पर्श ग्राहक पूर्व यहां पर भी इंद्रियत्म इतना कीजिए तो चक्षुराध्यप्त हो जाए वहां इंद्रियत्व है निवारण करने के लिए स्पर्श ग्राहकत्व और कह दोगे तो 1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 में हो जाएगा, इंद्रिय अतएव स्पर्श का ग्राहक कालादि में साधन कारण उत्तर प्राप्त है उसे निवारण करने के लिए अपने अब के तालाब तालाब वगैरह में एक हवा है तो उसमें ही तरंग बन जाता शांत ताला। ऐसे तालाब आप देखने को नहीं मिलते हैं आपको मिलेंगे राजस्थान डकानेर चोरू रतनगढ़ नागौर जैसलमेर जाओगे वहां बड़े बड़े तालाब था नहीं हुआ उनको हिलते ही नहीं तो दर्पण बन बड़ा दर्पण ऐसे आपको चिंता है गिलास न पड़ता है जहां हवा आया हवा के अनुसार रेत के पहाड़ पहाड़ी पहाड़ी जैसे बन जाते हवा के तरंग के अनुसार बहुत सुंदर दृश्य बन जाते हैं लेकिन रास्ता भटक भी जाती है अरे यहाँ किला है रेत का ऐसी हवा जिसको इसको वहाँ जाऊंगी और आप सोचेंगे हम यहाँ से गए थे किला यहाँ थी उस किला के पीछे से कोई और चले जाऊँगा पीले बदल जाओ यहाँ से उधर जाओ आधे घंटे में आओ तो यहाँ पे एक मिनट इधर उधर चला कहीं और चला गया आधी भटक को तो मालूम है आदत है इसे उनको हमेशा साथ में रहना पड़ता है एक आधे आदमी का साथ नहीं तो कहां से कहा पहुंच पता नहीं चलेगा भटकते रहेगा कंपन के हेतु जलादि परिग्रह शर्रांत रिपि महावायु आदि वारण विशेषणाम शरणांत जो का संचारी वायु तो संचन करेंगे स्वभाव वाला है घूमने फिरने के स्वभाव वाला तब तो महावायु महात्मा भी है, संचारी ना फकड़ घूमने फिरने वाले होते हैं, घूमने वाले है। तो तो है। महावायु में तो गया ही है तो सद्य निर्माण करने के लिए विशेषणाम विशेषण ले क्या शर्रांत होना ही चाहते चलो शर्रांत इतना लक्षण करते संचारी तब कहते गड़बड़ी हो जाएगा मन आदि आदिवार विशेषण विशेष मन आग में चला जाएगा मन भी शरीर के भीतर में रहने वाला वस्तु है संचारी तो रहेगा नहीं शरीर के भीतर में रहने वाले मन आदि हो गया उनमें अति व्याप्ति करने के लिए संचारी कहना जरूरी है तभी हम कहेंगे महाराज संचारित फिर तो खून भी है शरीर भीतर में संचारण कर रहा है उनमें अति हो जाएगा जमी और धनय वायो संचरण करता ही नहीं वो फैलता है केवल धनंजय वायु संचरण करता नहीं है उसमें अव्यक्ति हो गया और खून आदि में अति व्यक्ति क्या करोगे तब कह धन वाराणाय संचारी थी अंत संचार वाला शरीर शरीर वंत्र कहेंगे मनाली शरीर के शरीर में रहने वाले तो कह दिया मनादि कह दिया शब्द देना और फिर संचारी शब्द रक्तानी तेल क्या करना पड़ेगा वायु वायु वायु वायु तो वायू, वायू का तो का संचार है जलीय पदार्थ संचारित सती वायुत्तम प्राण तब सभी चला जाएगा सच्चाई को भी उपाधि भेदात प्राण अपान संज्ञान वह एक होने पर भी उपाधि प्राण अपान संज्ञान को प्राप्त करता होता है पर कर्ज नहीं है उनका ही साधना व्यापक साधना व्यापक साधन व्याप तो उपाधि विद्या चलेगी यहां उपाधिकार तो नहीं है ना उपाधि किसको कहते हैं उपाध समीपर्ति पदार्थ आधी स्व धर्मानी उपाधि उप स्व समीपी पदार्थेट स्व धर्मानी उपाधि उपाधि यह सब देखेगा देखो हम क्या कहते हैं चपाकृष्ण वेदांतलि देते हैं ना हम क्या करते हैं उसको कुसुम उपाधि है कुसुम क्या है उपाधि है क्यों उपाधि है वो अपने समीपवर्ती क्या था मणि उसमें स्वधर्म क्या है लाल रंग उसको आधान कर दिया स्वीपवर्ती पदार्थों में अपने धर्मों का आधान करने वाले वस्तु का नाम उपाधिता स्फटिका स्फटिक में कुसुम चपका कुसुम क्या है उपाधि है क्योंकि वह चप्पा कुम स्वीपवर्ती स्फिक में अपर्म क्या है रक्तिमा आदि का आधान कर देता है यहाँ पर भी ऐसा है हमारे शरीर के अंदर विभिन्न स्थान है वो स्थान क्या करते हैं वही उपाधि है कि वो अपने समीपवर्ती वायु में अपने धर्म को डाल देते हैं तब तो उस वायु का अलग अलग नाम हो गया अथवा क्रिया रूपी उपाधि क्रिया भी क्या कर रही है क्रिया अपना स्वरूप के आधार पर स्व संबंधित पदार्थ में अपने धर्म का आरोप कर देता है इसे क्रिया भी उपाधि बन सकती है स्थान भी उपाधि बन सकता है पहले स्थान पर अगर बता रहे मुखरनाशिका निर्गमन प्रवेशायात प्राण मुख से निर्गमन और प्रवेशन करने वाले का नाम प्राण परिकृति में नहीं मिला जला दे रो ने अनाज अपाना जो पीतम जला दी उसको नीचे नहीं जाता है जो उसका नाम अपान क्रिया को लेकर क्रिया उपाधि बोल रहे स्थान उपाधि बदला टीका मिले प्राणो बुझे अपान समानो नाभिमनधल स्थान उपाधि को लेकर अल क्रिया मुख से आने जाने वाला नासिका से आना जाने पे जो क्रिया कर रहा है उस वायु विशेष का नाम प्राण हो गया और जो चला जो पिया जा रहा है उसको तो नीचे ले जा रहा जो क्रिया विशेष जो, जो, जो वायु है उस वायु का नाम अपान हो गया भुक्त परिणाम आया जाठरान समुन्नयना समान खाए परिणाम का खाए पिए हुए का परिणाम ना उनको समुन्नयना सम्यक प्रकार से पूरे शरीर में अलग अलग जगह ले जाने वाला जो वायु विशेष है उसका नाम समान वायु उल्टी का कारण है खाए पीए पन्ना उसको ऊपर ला रहा है उल्टा बाहर ला रहा है उल्टी का कारण ही उठा जो वायु विशेष है उसका नाम उदान वायु हो नुखेनाथ नारिया कैसी होती है छिप्टी हुई होती है उसको मुंह खोलता है और खून को दौड़ने खून मतलब क्या? वहाँ बयान वाली काम नहीं कर रहा है पाइप पाइप अग्नि शामक उनके पाइप देखा गोल गोल लपेट के लाते कपड़े का होता और है और कुछ चपट रहता चपट रहता है, चपट रहता है। खोलते है पहले हवा हवा फिर है, हवा करता है? है। वो पानी खोलते जाता मैं की महिमा आपकी नाड़ी में भी हवा की महिमा है तो खून भाग रहा है वह हवा गड़बड़ा जाए तो खून चलना बन जाता है वायु तो का नाम है इति हैूप उपाधि क्रिया उपाधि व्यवहार होता है समानोभिमंडल उदान कंट देश तो, सर्वशरी अमर कोश को विशेष अमर कोशकार ने स्थान रूपी उपाधि को लेकर के वायु का पंच भेद कर दिया हृदय देश में प्राण है गुदा में अपने समान नाभिमंडल में उदान वायु कंड में और संपूर्ण शरीर में ऐसा स्थान में को लेकर के पंचवाह कथन किया है